थ भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है कि जिन पर देश को नाज है आइए कि आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबास की कुर्बानी कि जिसको अपनी अदव्यतिय बादुरी के कारण भारत का सर्वोच शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला भारत मां का यह सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जो जिया तो सिर्फ 20 साल पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुना में हुआ था वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ-साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिल लिया अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे आरुन ने इंडियन मिलिटरी एकेडमी देहरदूर में दाखला लिया जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्थे क्रम पूरा किया जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे जैसे ड्राइवर गनर रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख सफाई करने मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए गदद बसंती चोला मेरा साहब आप क्यों परेशान होते हो हम कर लेंगे सफाई टैंक की अरे <laughs> नहीं नहीं नाथू सिंह अगर मैं टैंक चलाता हूं तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है वो तो ठीक है साहब पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है वो तो ठीक है साहब लेकिन देखो नाथू सिंह हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा ईमानदारी और लगन से करता हो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब लेकिन अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं मुझे टैंक साफ करने दो अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुलमिल जाते चाहे वो अफसर हो या जवान देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था पर इसके साथ-साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते हारना और डरकर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय मां अरुण बेटा तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो कैसा लग रहा है मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है मां फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का बेटा एक बात याद रखना तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है जी ये ही चम चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है जानता हूं जाओ बेटा इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो जी मां आशीर्वाद दीजिए जाओ बेटा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ दिन 16 december 1971 Sthaan bacanter nadí ka kinaara donho senau me jammu kishmir ke sámane walé mei dani i i i i i i i जब सेकंड लेफ्टिनेंट क्षेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए टैंकों का आक्रमन होते ही अरुन ने बड़ी फुरती से अपने टैंक का मून दुश्मन की और मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया दुश्मन अरुन के इस घा तक हमले को जेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुन ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लटो और स्कॉड्रन की पोजीशन से आ मिलो अब हम एक चुठ होकर फिर से हमला करेंगे यह सर्फ कि आदेश सुनकर अभीवे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्कौर्डन ने उन पर धवा बोल दिया सेकंड लेटिनन्ट खेत्रपार ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया अभी सेकंड लेफ्टिनेंट क्षेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए पीछे से फिर आदेश आया अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है उसे छोड़ो और पीछे आओ सर मैं अपना टैंक नहीं छोडूंगा अभी मेरी गंग काम कर रही है और दुश्मनों को ठीकाने लगा कर ही दम दूँगा कि युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षित्र में केवल सेकंड लेफ्टेनेंट अरुन ही अपने टैंक के साथ बचे थे कि इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों-युगों तक याद रखा जाएगा सर सर ये क्या ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब इन्हें रोकना ही पड़ेगा प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो यस सर नाथू सिंह निशाना साधो ठीक है जी यस सर दाईं ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर FIRE! Sir! I have to look at the others. Turn the gun to the left. Yes. FIRE! Sir! Ha? Sir, the last tank is going to die back, sir. Yes. I think I will do this again. Be sir. दो टैंक आमने सामने खड़े थे दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे और उसी विस्फोट में अरुन ने वीर गति पाई सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस सका हमारी सेना उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए जिनमें टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया साथियों ल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत नहीं हुई कुछ सानों बाद एक विचित्र घटना घटटी जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्मस्थान सरगोधा देखाऊं पाकिस्तान में है और मैं रवाना हो गया और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई उन्होंने मेरी मेज़बानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा जो जो मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया क्यों क्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है पर वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था बात करते करते बीच में रुकना उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा विदाйки एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया सोने का समय हो चला था अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं यह समझ नहीं आ रहा यह बात आपके बेटे अरुण के बारे में है मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी तरह से जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर-घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है या दादा एविन शकर कर की उसे युद्धभूमि पर दो टैंक कामने सामने खड़े थे जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरूण और दूसरे में और कोई नहीं और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दा ग Per niatiko, shayit, yehi manzoor tha. Que mai zinnda ho, or arun, shaheed ho gaia. M'ai n'e jo kiya, ho meira kàm tha. Par sipaï ho ne que sàasat, mai eik insaan bhi ho. Or, ja, m'che pata-cala, ki, us s'me, arun, s'irf, कितने साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की खुश के लिए मैं मैं उसे करता हूं मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था पर उस समय मेरे ज़हन में बस यही पंक्तियां आईं hindu ke sanik tujhe pranam sari duniya mein tera naam सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख शोध एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव आलेख परामर्श ब्रिगेडियर एम एल क्षेत्रपाल श्रीमती महेश्वरी क्षेत्रपाल और श्याम कुमारी कलाकार नीरज शर्मा नीतू झांजी राजेश आहूजा मंगतराम और जैमिनी कुमार ध्वनिंकन दीपक पांडे तकनीकी निर्देशन सतीश लड़े निर्माण सहयोग दाऊद दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो